श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्णे दक्षिणेशरे तथा भक्तगृहेदशरच्छेद आद्यासक्तिथा अवतारत अपरेद्यु श्री प्रभु दक्षिणेशरम दक्षिणपूर्वानिंद सोपाने उपविष्ट हाजरा मटर्महाशय राखाला स्थित श्री प्रभु बाल्यकालीन नैकाह कथा कौती दक्षिण स्रीरामकृष्ण तथा जगनमाता श्री प्रभु सन्ध्यासमताकोष्ठे लघुखट्टायां उपेष्टो जगन्मा लाप कुरते वदा किमर्थम एताव्रव कौशि कियामी मयसी चेज या श्री प्रभो कैसे भक्त गृह ग आसो जगन्माज्ञा लाभाय भाषते जगन्माता सह श्रीरामकृष्ण पुनर्भाषे मने इधं कसा अंतरंग कृते अतरंगय कथयती मातस्तम निर्मल कुरु भो माता कथम अमुस्मै एक कलाम दत्तवती। श्री प्रभु किंचिजोषम आस पुनर्वद अहम अहो अवगतस्मे एक ना कार्य सिद्धि सैदशकलाक कार्यलोकशिषा वा किम एतदेव श्री प्रभोर्वक्षित इदमन हावाभीष्ट सन्स्टर्मोदयादिभ्य आदिशक्ता अवतारत विषय किम कथ्य ब्रह्म सा ही शक्ति तमेवरी आहवयामी यदा साक्रिया त्रम्ती व किंच यद सृष्टिस्थित संहार कार्या तक बच्चे यहाँ स्थिर जलम चंचलच ततरंग शीलायावता अवताेम भक्तिशिक्षा पैत आया अवतारोन् चुचुक दुग्ध चुचुका दिव प्राप्यते मनुष्य सोवता मसया विवरे आगत्य संगता केचन स्री राम किम अवतार भक्ता यथा भाव राम किताष चैतन्य श्रीरामकृष्ण चैतन्यदेष्ट